ब्लॉसम का दरख्त एक वक्त का किस्सा है हिंदुस्तान मुल्क में एक अलाइमा नाम का कारोबारी रहता था जो समंदर के उस पार यूरोप और मगरिब एशिया के हिस्सों में अपने ब्रोकेड कॉटन बुल के लिबाज जेड और जवाहरात बेचने जाता था उन दिनों ऐसे सफर में महीनों लग जाते तो उसकी रवानगी के पहले की शाम कारोबारी के दोस्त उसे खुशामदीद देने के लिए उसके घर पर इकट्ठा हुए। जब हंसी-खुशी का माहौल था, उनमें से एक दोस्त ने मीठी डबल रोटी का टुकड़ा खाते हुए कारोबारी से पूछा, ओलाइमा, तुम कई महीनों के लिए बाहर जा रहे होगे। तुमने ये नहीं बताया कि हम में से तुम किसे जिम्मेदारी दोगे तुम्� او oh, فکر مت کرو میرے دوست میرا نوکر ان سب کی نگرانی کرے گا کیا؟ کیا؟ یہ وہ ہے جو تمہارے گھروں کی رکھوالی کرتا ہے ہاں پیشک تم ٹھیک تو ہونا علائما وہ بس ایک گریب چروہ ہے اور تم اپنی ساری دولت اس کی نگرانی میں چھوڑ رہے ہو اگر وہ اسے چرا لے اور بھاگ جائے تو बेवकूफ है कि तुम मैं करीब शख्स पर यकीन कर रहे हो जो बस एक कादिम है बजाय हम पर जो हैसियत और दौलत में तुम्हारे बराबर हैं मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ. वो बहुत अच्छा और वफादार इंसान है और मैं उसे एक कादिम की तरह नहीं देखता क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सिर्फ बराबरी उसने मेरी खिदमत की है एक दोस्त की तरह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा यह इस तरह से राजी नहीं होगा हमें इसे बुद्ध के पास ले जाना चाहिए शायद बुद्ध उसे उसकी बेवकूफी का एहसास करा सकें तो कारोबारी के दोस्त उसे वहां पर ले गए जहां बुद्ध बरगद के درخت के नीचे سورج غروب होने के وقت नसीहत दे रहे थे उन्होंने बुद्ध को सब कुछ तफसील से बताया इसे बताइए हुजूर कि ये अपनी दौलत की निगरानी के लिए एक हादिम पर कैसे इतना इतबार कर सकता है क्या ये अहम काना नहीं खासकर जब हम इसकी हैसियत के बराबर के दोस्त हर चीज की निगरानी करने के लिए तैयार हैं इस दौरान जब वो यहां नहीं है बुद्ध बस मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई बहुत अरसे पहले बनारस में ए जब वो बड़ी मोहब्बत से उन सभी फूलों, दरख्तों और झाड़ियों की बागबानी करता था, वहाँ एक दरख्त था जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। वो था ब्लॉसम का दरख्त। किसी को भी इल्म नहीं था कि वो दरख्त कितना पुराना था। वो बगीचे के बीचों बीच खड़ा था अपनी इस शक्ल में, जैसे वो � पूरा बनारस शहर इस पुराने दरख्त पर बहुत नाश करता था और कुछ लोग सोचते थे कि वह हज़ारों साल से भी ज्यादा पुराना होगा जो कोई भी इसे देखता वह इसकी अज़मी शक्ल सूरत और मज़बूती की तारीफ़ के बिना नहीं रह सकता तो जो इसे देखते वह इससे इतने मुतासिर होते कि किसी ने भी उसकी जड़ों के नीचे उगे हुए खुश घास की तरफ़ तवजजह तक नहीं दी एक दिन बादशाह और मलिका अपने महल के खास कमरे में चाय पी रहे थे। तभी एका एक कुछ प्लास्टर के टुकड़े बादशाह के ऊपर गिरे। प्लास्टर। बादशाह ने उसे देखा और छत में एक दरार देखी, जो ठीक उस बड़े से खंबे में गई हुई थी, जो छत को थामे हुए था। ये जाहिर था कि खंबा टूट रहा था, और अगर इसे बदला नहीं गया तो पूरा महल और उन सब लोगों की जान चली जाएगी जो अंदर रहते थे। बादशाह ने खतरा देखा और उन्होंने अपने खादिम और बढ़ई को महल के बागीचे में एक मजबूत दरक की तलाश करने के लिए भेजा, जिससे वो बड़ा खम्बा बनाया जा सके, एक बहुत ही बड़ा खम्बा। खादीमों ने बागीचे में ढूंढा और वो ये एक खबर � بلوسم کا درخت حضور او oh, میرا پسندیدہ درخت کیا تم کو یقین ہے؟ ہم نے بگیچے کے ہر ایک درخت کو دیکھا پر ان میں سے کوئی بھی اتنا مضبوط نہیں ہے سوائے بلوسم کے درخت کے حضور بادشاہ یہ سوچ کر غمگین ہو گیا کہ اس کا پسندیدہ بلوسم کا درخت کاٹا جا رہا ہے پر یقیناً دوسرا کوئی طریقہ نہیں تھا بس اپنے پسندیدہ درخت کو بچانے کے لیے میں اتنے سارے لوگوں کی جان جوکی میں نہیں ڈال سکتا اپنے ایک پسندیدہ درخت کے لیے ٹھیک ہے اگر یہی لازمی ہے تو بلوزم کے درخت کی روح اور بے شک سب دوسرے درختوں کی روحوں اور پرندوں کو اس آنے والی مصیبت کا الہام ہو گیا تھا کہ پرانی رازوں سے بھرے بلوزم کے درخت کو کاٹا جانا تھا چڑیوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا، ہوا ٹھہر گئی تھی، بگیچے میں غمگین اور بے ماحول چھا گیا تھا۔ تب ہی کش گھاس کی روح بلوزم کے درخت کی روح سے بولی۔ دوسرے دن جب لکڑ درخت کاٹنے آئے اور وہ اپنی کلہاڑی اس کی چھال پر چلانے ہی والے تھے کی؟ رکو، لگتا ہے درخت یہاں سے سڑ رہا ہے، دیکھو، چھال کا رنگ۔ हां और यह यहां नरम है हम इस درخت کو کاٹ کر گرا نہیں سکتے یہ کبھی بھی اس بہت بڑے کھمبے کو بنانے کے لیے اتنا مضبوط نہیں ہوگا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہا کل تک یہ درخت مضبوط سخت اور شاندار تھا اور اب یہ جگہ جگہ سے سڑ رہا ہے شاعر ہمیں اس درخت کو کاٹنا نہیں چاہیے جب لکڑہارے چلے گئے پرندے پھر سے چہچہانے لگے हवाएं टहनियों के इर्दगेत खूबसूरती से नाचने लगी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने बगीचे में नई जान और खुशी भर दी हो। ये नजारा बेहद खूबसूरत था। ब्लासम का दरख्त पहले की तरह फिर से मजबूत और शानदार हो गया। और ये देखकर दूसरे दरख्त हैरतजदा हो गए। ब्लास्सम के दरख्त, तुम ब ओ, ये सब कुछ मेरे दोस्त की रूह की वजह से ही हुआ है उसने गिरगिटों की रूहों से बात की जिसने गिरगिटों को मेरे ऊपर बैठने के लिए और अपने रंग की सड़ी हुई खाल में बदलने के लिए अमादा किया तो इसलिए जब लकड़हारों ने इसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे तने सड़ रहे हैं तुमने अपने तने को नरम कैसे किया जहाँ <laughs> जहाँ जहा लकड़हारे छाल को छू रहे थे गिरगिट होशियारी और फुर्ती से वहां पहुंच जाते तो बजाय तने को छूने के वो गिरगिट के नरम जिस्मों को छूते और सोचते कि छाल बहुत ही नरम और सड़ चुकी है यकीनन कुश जब हम मजबूत कहलाने वाले दरक अपने दोस्त की मदद के लिए कुछ नहीं कर सके, ये तुम्हारी दानिशमंदी थी, जिसने उसकी जान बचाई, शुक्रिया। और ये कहते हुए बुद्ध ने अपनी कहानी खत्म की। दोस्ती और ऐतबार, उन्हें दिया जाता है जो दानिशमंद और वफादार हो। दानिशमंद और वफादारी का इंसान की से कोई लेना देना नहीं है हमें इंसान के अंदर की छिपी खूबसूरतियों को देखना चाहिए, बजाय उसकी बाहरी शक्ल, जैसे उसकी दौलत, हैसियत, उम्र और कामकाज। ये सुनकर कारोबारी मुस्कुराया, जबकि उसके दोस्त बुद्ध के पास से चले गए, हलीमी और दानिश हासिल करके। फिर दोबारा कभी भी उन्होंने किसी शख्स को उसकी हैसियत या दौलत की बिना पर नहीं आका, बजाय उसके वो उनकी उन खुबियों को देखते जो उनमें होती, और अगर शख्स दानिशमंद और वफादार होता, तो वो उससे इज्जत से पेश आते।